खाद और खुजली इसकी सबसे अच्छी औषधियों में एक है खोरपट का रस गाय का शून गाय का मूत्र हाँ बहुत अच्छा है किसी भी तरह की खाद और खुजली को ठीक करता है कहीं भी हो गाय का मूत्र भी बहुत अच्छा है थोड़ा शेंग मिला के लगाओ तो अच्छा नहीं तो खाली मूत्र की मालिश भी कर सकते हैं। होमियोपैथी औषध जो मैंने सल्फर लिखा था वो ही है दो नंबर पे जो औषध लिखी थी शुरू में सल्फर 200, सौ वो खुजली की सबसे अच्छी औषध है और सिर्फ खुजली की नहीं है सभी चर्म रोगों की औषध है वो S U L P H U R, सौ सौ ये सप्ताह में एक ही दिन देना दो दे, सौ क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है सप्ताह में एक दिन तीन बार सताली दोपह संध्या काली क्या हाल है तुम एक दिन देंगे तो चार पांच हफ्ते देना पड़ेगा